प्रश्नोपनिषद शास्त्र समीक्षा जिज्ञासा शास्त्रों में देवताओं के विषय में कहा है अजरा निर्जरा अमरा परंतु पुराणों में आता है कि देवासुर संग्राम में देवता मारे गए इस विरोधाभास का परिहार कैसे होगा समाधान देवताओं को अमर कहने का तात्पर्य यह नहीं कि उनकी मृत्यु नहीं होती अपितु तो इसका आशय इतना ही है कि उनकी आयु मनुष्य की तुलना में बहुत ज़्यादा होती है पुण्य क्षीण होने पर उनको भी स्वर्ग से लौटना पड़ता है इनका शरीर उसी क्षण गल जाता है छीणे पुण्य मृत्यलोकम विशंति गीता मृत्यु की जहां बात आती है तो ब्रह्मा विष्णु आदि की भी आयु निर्धारित है फिर देवताओं की बात ही क्या है जिज्ञासा जनक की सभा में जब गार्गी ने याज्ञ बल्क से प्रश्न पूछे तो उन्होंने इसे डाट चुप क्यों कर दिया वह तो कार्य कारण भाव को लेकर ही प्रश्न कर रही थी जो कि एक शास्त्रीय पद्धति है फिर उसे मना क्यों किया समाधान याज्ञवल्क जी का अभिप्राय था कि परमात्मा के विषय में किसी को जिज्ञासा करनी हो तो उसका एक शास्त्रीय विधान है बड़ों को प्रतिपात आदि के उनकी आज्ञा से प्रश्न करना चाहिए प्रश्न करने में समझने की दृष्टि होनी चाहिए उन्होंने गार्गी से कहा तूने पूछा कि इंद्रलोक किसमें ओतप्रोत है तो हमने प्रजापति लोक में बता दिया फिर तूने प्रजापति लोक का आश्रय पूछा तो हमने ब्रह्मलोक बता दिया अब तुम फिर पूछती है कि ब्रह्मलोक किसमें ओतप्रोत है इस प्रकार से तो इसका कोई अंत नहीं आएगा केवल अनुमान से इस प्रकार आत्म तत्व के बारे में नहीं पूछा जाता यह अति प्रश्न है विद्वानों की सभा में परमात्मा के विषय में ऐसा अति प्रश्न करेगी तो तेरा सिर फट जा सकता है क्योंकि ऐसे प्रश्नों से विद्वानों का अपमान होता है एक स्त्री को डांटकर उसकी जिज्ञासा को समाप्त करने की दृष्टि याज्ञवल्क की नहीं थी क्योंकि जब उसने फिर से दो प्रश्न पूछने के लिए सभी ब्राह्मणों से आदरपूर्वक अनुमति ली और याज्ञवल्क ने भी अनुमति दे दी तब उन्होंने उसके प्रश्नों का समुचित उत्तर भी दिया गार्गी ने याज्ञ को आदर देते हुए यह भी कहा कि यदि इन दो प्रश्नों का उत्तर उन्होंने दिया तो समझना कि उन्हें कोई नहीं जीत सकता उसने याज्ञवल्क से फिर ब्रह्मलोक के आधार को पूछा तो याज्ञवल्क ने अव्यक्त आत्मा को बताया तब उसने याज्ञवल्क को नमस्कार किया और अव्यक्त के भी आधार को पूछा तब याज्ञवल्क ने बड़े सुलझे हुए ढंग से उत्तर दिया यदय यदक्षरम गार्गी ब्राह्मणा अभिवंदती अस्थूल मनुणु तत्व को निषेध मुख से बताया जाता कि शब्द विषयता का दोष न आए इसलिए ऐसा नहीं कह सकते कि याज्ञवल्क ने स्त्री होने के कारण गार्गी को डांट कर चूप कराया था वहाँ पर गार्गी ने पहली बार जिस प्रकार से पूछा था वह ढंग ठीक नहीं था बड़ों का अपमान था आज भी शास्त्रार्थ में मर्यादा होती है अपना सिद्धांत पहले बताना पड़ता है प्रारंभ में ही उसके विरुद्ध तुम नहीं बोल सकते शास्त्रार्थ की मर्यादा का उल्लंघन करने के कारण ही याज्ञ वल्क ने गार्गी को चुप कराया था जिज्ञासा रजोगुण से तो यज्ञ आदि शुभ कर्म भी होते हैं फिर गीता में रजसस्तु फलम दुखम ऐसा क्यों कहा गया समाधान जब आपकी मनस्थिति सात्विक रहेगी उस समय आप ज्ञान विज्ञान ध्यान आदि में लगेंगे तो उससे पुण्य निष्पत्ति ही होगी राजसी मनस्थिति में दो विभाग होते हैं एक सत्व और दूसरा तमह जब सत्य परक स्थिति होगी तब यज्ञ दान आदि शुभ कर्म करेंगे जिससे स्वर्गादि फल प्राप्त होंगे परक स्थिति में अशुभ कर्म होगा जिसका फल स्पष्ट रूप से नरकादि दुख की प्राप्ति कहा है परंतु जो शुभ कर्म रजोगुण से होंगे उनमें भी कामना रहने से अंत में दुख की ही प्राप्ति होगी कर्म का फल अनित्य होने से हमेशा दुख रूप ही है इसी दृष्टि से गीता में यह बात कही गई है